खन सेतना बहूनाव काम ये पश्युरा शांति शाश्वती नेत तबेत मन निर्वेद्यं पर सुखम कथम नु तद्दीजान्यातिभा न तो भाति न चंद्रताकृते भाति कुटेय मन तमे भाव तस्वा सर्विदं परमात्मा एक है मानो उस जैसा वही है अनुगम है एक दृष्टांत से वर्जित है घट सतूरा आदि में अनुगत मृत्युका के समान एक है है जैसे मिट्टी से बने हुए सब फुलामों में मिट्टी जैसे पानी के सब बूंदों में पानी जैसे आग की सब चिंगारियों में आग जैसे वायु के सब धोंकों में वायु जैसे घटाकाश मताकाश है में महाकाश जैसे स्वप्न और मनोराग्य के संपूर्ण दृश्यों में मन जैसे भ्रांति कल्पित पदार्थों में अधिष्ठान ऐसे ये प्रेम प्रकाश परमाव भागत अद्वितीय रह करके ही सर्वरूप में भाग रहा है इतने रूपों में भाषणें पर भी इसके एकत्र में कोई अंतर नहीं आया है वशी सर्वम भी अस्त जगद वशो वर्त है गणपति रा कृष्ण के प्रचराव का मान लीजो परिषद के भाष पर जो आनंद विज्ञानाचार्य की पीता है उसने वर्णन तो किया है सूर्य युद्ध तेजस्त सूर्य और नमस्कार किया कृष्ण नाम क्या जी हृतय पूरी वही कृष्ण नामधारी है, तो नाम है। जिसको तो मानव के पुनिषद में पूरी कह करके वर्णन किया गया है उसी का एक नाम कृष्ण है आप तो को मानद्योपनिषद के भारत तो पर सांकल भारत तो पर जो आनंद विज्ञानाचार्य की टीका है उसको विष्णु नाम भूपे नम तो इसी बसी पर की यात्रा जब महाभारत में की गई है तो बसी माने तो जगत बसे बरसेगा कृष्ण से बचनाश्रम तो तो में ज्यादा आग्रह होने से हो ब्रह्म सुनते सुनते सुनते ब्रह्म नाम का संस्कार हो जाता है कृष्ण नाम सुनते सुनते कृष्ण नाम का संस्कार हो जाता है और प्रातः काल रेडियो में से तो आवाज आ रही थी सैनिकों के लिए कोई कार्यक्रम चल रहा था उसमें ये बात बताई जा रही थी, या कि ओशिया ओशिया ओशिया तरहों से उसका दुश्मन मरवा रहा है सोची अब ये बात सुन के सैनिक के मन में जो एक उत्साह एक आदेश एक भाव का द्रत होता है न ये जगाने में भी तात्पर्य है जो तो जैसा जी जिसके जीवन का निर्माण करना होता है उसके मन पर वैसे शब्दों का संस्कार वैसे भावों का संस्कार वैसे विषयों का संस्कार जिस रास्ते चलना हो उसी का संस्कार ठीक रहता है ना इसी को साधना बोलता है इसी का नाम भजन है इसी का नाम प्रक्रिया है और जिस रास्ते चलना हो उसका संस्कार गाढ़ा होने को उसका संस्कार परिषत्व होना। तो वसी शब्द का अर्थ क्या है अंत प्रभु का आस्कार जनाना जैसे ही शरीर के भीतर व्यक्त कर हाथ पर शासन करता है तो शांतदय ये क्या है वो भी आत्मा शरीर में बैठकर शरीर के अवैधों पर शासन करता है का चल दीर के दूर आजर देते क्या है हुक्म देता है न ना। गुरु नानक ने इस भूकंप को जो शास्त्र में वेद में शासन के नाम से इच्छा करंदन परमात्मा संपूर्ण प्रपंच का सा है वो बोलते हैं हुक्मी है हुक्मी उसका हुक्म सारी दुनिया में चलता है मुख्य प्रशासन है गाय पूर्जा चंद्रमा कल विघ की सता सूर्य चंद्रमा जिसके प्रशासन में पृत रहे वस्थित तो कोई लगता इसकी राजधानी कहाँ है ये है एक है माने लगे अद्वितीय है अनुपम है, है। कर्य एक है तो लोग करता क्या है तो को अपने बस में रखा है जैसे शरीर में धीमी है ऐसे संपूर्ण विश्व में ये ईश्वर सर्वदेश सर्वकाल सर्ववस्तु में प्रदेश की राजधानी कहां है जरा वो बताओ कहां बैठ के लिए शासन करता है तो इसको बोलते हैं कि ये हृदय नहीं बैठा हुआ है इसकी राजधानी स्वर्ग में नहीं है ब्रह्मलोक तो में नहीं है इसकी राजधानी बैतूल आदि में नहीं है इसकी राजधानी हमारे हृदय में है सर्वभूमिकांतर आत्मा ये कैसे सबके बस में रहता है जो तो पूछा शर्बंगी जगत अत्य बच्चे दर्शक है तो इसकी राजधानी कहाँ है ये कहा रहकर सारे जगत को जश्न में रख रहा है तो देखते हैं ये सर्वभूतरात्मा है सर्वभ भूतान पर आत्मा सर्विकार है सर्वान पर तो भी चरब नियमति असो प्रेम रावक के प्रति अध्याय में भाष करते हुए शंकराचार्य भगवान ने जहां नियमता का वर्णन आया ना, ना अंतर्यामी है नियमता है आप जानते हैं तो अंतर्यामी ब्राह्मण को वैष्णव का बड़ा प्रिय प्रसंग है गढ़ में यथिज्ञांत पृथ्वी जमयत पृथ्वी यज्ञ तरी पृथ्वी न वेगा जो पृथ्वी में रनकर पृथ्वी का नियमन करता है पृथ्वी को काबू रखता है पृथ्वी विस्तार शरीर है पृथ्वी जिसको नहीं जानती है एक की आत्मा अंतर्यानी अमृता और ये कौन तो है पृथ्वी का नियमता कौन तो है यह सब, तो जो जल में रहकर जल का नियंत्रण है जल विस्तार शरीर है जल जिस तो नहीं जानता है आप चम तुम्हें रहोगे पृथ्वी जिसका शरीर है जो पृथ्वी में रहकर पृथ्वी का नियमन करता है पृथ्वी जिसको नहीं जानती है जो जल में रहकर है न जल का नियंत्रण करता है जल जिसका शरीर है और जल जिसको नहीं जानता है इसी तरह अग्र है इसी तरह वायु है इसी तरह आकाश इसी तरह विज्ञान है ना रहकर जो इनका नियमन करता है ये जिसके शरीर है और ये जिसके नहीं जानते अंत प्रदुष्ट तो स्वास्थ्य जनाना जो सबके भीतर रहकर सबका शासन करता है वो कौन तो है एक से आत्मा अंतर्यामी अम्रता यही जो समक्ष इनका प्रकाशन करता हुआ मालूम करता है परमेश्वर यही तुम्हारे हृदय में बैठ करके तुम्हारा भी अंतर्ज्ञानी है तुम्हारा आत्मा है अमृत है जो मकान में आकाश है वो घोड़े में आकाश है योग जो पर्व का नियंत्रण है वही शरीर का नियमता का है ये समझाने की एक प्रक्रिया है ना सर्वभूतांतरात्मा रहा ढूंढने वाली परमात्मा को तो हृदय हृदय में शरीर से भीतर किसी का नाम हरे सतह हरत हरत माने हरी हरत हरत माने हरे हरे हरत मंगे रही बोला रवीम कहो रहमान कहो तो हरी कहो हर कहो हरेन कहो वो कहा है बोले इसी का एक नाम हृत है संस्कृत है और छोटा है हरण करने वाला हरा चीज इसी रो अरे हरी झांति वही हर वाली है हर वाली, वाली है कुछ प्रसायों तो तो तो तो तो तो का आहरण करता है आहरण करता है किन सा मानो आज से आज कबेरे से हमने क्या, क्या क्या देखा है याद करें तो हम भीतर से है निकाल के हमको तो तो देख सकते हैं ना उस कबेरे से मैंने है, समुद्र का दर्शन किया वृक्ष का दर्शन किया अभी यहां इस कमरे में वैध करके हमने सवेरे कैसा समुद्र बैठा कैसे फूल देखे कैसे वृक्ष देखे कैसे फातल भी, देखे, भी देखे, देखे हैं ये दिल में से हम निकाल के चूकर देख सकते हैं अव्यक्त को व्यक्त कर सकते हैं तो वो कहां से व्यक्त कहां रहते हैं कि व्यक्त होते तो से देते हुए कामे हुएता स्त्री हुएता साय हुएता है ये जो संस्कार अपने अंदर रखने वाला स्थान है ना उसको रूप बोलते हैं और अब लो लोग तो से तो कितने संस्कार निकाले और देखे जितने तो तमाशे भरे हुए हैं उन्हें इसमें जो एक है हृदय और व्यासा उसमें जो एक है कितने संस्कार आते हैं और भूल जाते हैं कितने संस्कार नहीं पड़ रहे हैं कितने दृश्य नए देख रहे हैं कितने आगे दिखेंगे परंतु जो देखने वाला एक तो है बोला इसको भ्रत कहते हैं इसको अहमर्थ कहते हैं जैसे इस हृदय के रहने पर ही तो सारी सोची भागती है आप इस प्रक्रिया इस प्रक्रिया पर विचार करो इगम उगम के रूप में जो कुछ मालूम करता है वो अहम के होने पर ही तो मालूम करता है न यह के रूप में जगत ईश्वर के रूप में जो कुछ मालूम करता है वो दिल को ही तो मालूम करता है ना ईश्वर भारी है कि ईश्वर धन भारी है हैं? ईश्वर शांत कटिक रूप है हैं? कि अद्भूत दत्ता प्रेरण रूप है कि ईश्वर साकार रूप है कि ईश्वर निराकार रूप है ये कहाँ मालूम करता है हृदय नहीं तो मालूम करता है ना कहीं तो अच्छा है कि बुरा है ये कहा मालूम पड़ता है तो हृदय नहीं तो मालूम पड़ता है ना तो हृदय के रहने पर ही ईश्वर और जीव और जगत सब मालूम पड़ता है और सबके शरीर में हृदय अलग अलग मालूम पड़ता है तो इस अलग अलग सबके हृदय में मालूम पड़ने वाले है ना नामक पदार्थ में जो एक रात रहा रमन गीता तो उसके नए अध्याय में एक सामरण रोड ऊंचा भी जैसे संसार के सामर मनुष्य देखते हैं ना कि ये सब है ये स्कर्प है ये रूप है विदम है विदम्भ है ये स्त्री है ये पुरुष है जिनके सामने को ये मालूम पड़ता है ब्रह्मदेवता पुरुष के बाहर भी निकल भी अपने रूप में भी प्राय में भी, भी है इधम के रूप में भी लहन के रूप में भी आत्मर्व देखते हैं उनके बस आत्मय आत्मा का दर्शन होता है पामर पुरुष से चाहे स्त्री है ये पुरुष है महात्मा को देखता है ये ब्रह्म है ब्रह्मी वो दृष्टि है क्या कुछ दर्शन राजित दर्शन है समस्त का दर्शन है अभेद का दर्शन है अंतरात्मा है वो तो अंत प्रवृत्त सा अंतरात्मा के रूप सर्व होगा जत एक रत्मा विशुद्ध विज्ञान घन रूप ज्ञान रूपा जोधिभेदेन बहुधा अनेक प्रकारेण करोगे स्वरूपों का अंतर आत्मा सबके भीतर बैठा हुआ एक है सब स्वरूप है एक रस है और विशुद्ध विज्ञान धन है और अपना आत्मा है कितनी बात ध्यान में रखता हूं अच्छा जैसे बरा कटोरा वगैरह जिस मिट्टी में जो बनते हैं ना उस मिट्टी की सत्ता को केवल देखोगे तो तुम देखने वाले होगे और वो सत्ता अलग होगी लेकिन यदि तुम ये ध्यान करो कि सत्ता भी निर्विशेष है और देखने वाला भी निर्विशेष है तो निर्विशेष और निर्विशेष में भेद नहीं होगा असल में जब हम सत्ता को अलग देखते हैं तब उसमें देश काल और दीज इन्हें जुड़े रहते हैं ये बात विशेष गौर करके समझने की वजह कि जब हम किसी ही सत्ता को अपने से अलग देखते हैं तब उसमें नाम रूप का भी है उस सत्ता में और एक काल में वो बीजा भाव विशिष्ट मालूम करते हैं और एक काल में वो बीज विशिष्ट मालूम करते हैं बीज विशिष्ट और बीजा भाव विशिष्ट तो काल का संबंध लगा हुआ है और अंतर देश में अपना आत्मा है और भरुर देश में वो सत्ता है ऐसा मालूम पड़ता है परंतु सत्ता का विवेक करते यदि उसमें से बीज का देश का काल का संबंध का है सत्ता निर्विशेष हो तो आत्म आत्मसत्ता से पार्थक उसमें कैसे होगा अलग है इसलिए तो अलग कहे अलग आए तो देश में है कब वो इस समय निर्वीज है इसलिए तो समय तो है और बीजता तो है नहीं तो सत्ता आत्मा से जुदा नहीं है और आत्मा सत्ता से जुदा नहीं है जो तट है वही विज्ञान घन आत्मा है और जो विज्ञान घन है वही तट है और एक रथ है अच्छा बोले भाई हमने अद्वितीय ईश्वर को पा लिया कैसे पाया भाई कई अद्वितीय के रूप में तो खोला कहा था कि पाया इस एक, एक बात बहुत विचार करने पर ध्यान रखती है यदि तुम इस ईश्वर में मिलोगे तो कभी निकल जाओगे यही उपासना धर्म है बोला तो उपासना धर्म यही है, है। जब अणु में मिलेगा तो अणु है जो अपने आत्मत्व का नाश नहीं कर सकता निकल आ गया, गया, गया से लेकिन यदि अनंत अपने में मिल जाए तो हमारा अणुक् तो फट जाएगा अणुप तो फट जाएगा अरुप्त तो जो तो है वो नष्ट जाएगा और आत्मा अनंत है अणु जो है उपचास है प्रांत है तो वेदांत का विचार ये है कि जिस देशकाल वस्तु के संचालक देशकाल वस्तु की समस्ती का अंतर्यामी जो ईश्वर है और देशकाल वस्तु की जो समस्ती है ये दोनों हमारे हमारी दृष्टि में है हो हमारे दृष्टि में तो ये दृष्टिकोण ही है कि ये जगत जल है और इसका कर्ता ईश्वर चैतन्य है ये एक दृष्टिकोण है और जिसका दृष्टिकोण है दृष्टि उससे जुदा नहीं है इसलिए दृण मात्र आत्मवस्तु के सिवाय दूसरी पे तो दूसरी पे ही वस्तु नहीं है एक बहुधा जश करोगी जो नाम रूप आदि अशुद्ध उपाधि के वक्त से अपने आप को बहुधा कर रहा है तो जल का बहुभाव होगा और श्वेतन का बहुभाव होगा। ये दो रूचि से होता है अपने से अन्य जो होता है वो सचलित बहुत होता है और अपना आका जो है ये चैतन्य है अपना आशा बहुत हो गया ये किसी के अनुभव का कभी दूसरा हो सकता है मैं अनेक हो गया ये दो भी का वो? वो तो अपने को अनेक कर लेता था वो तो असल जो उद्योगी एक ही रहता था तो अपने को अनेक दिखा देता था एक चित्र बीस वर्ष लेते हैं और चार पीछे चार तरफ लगा देते हैं वो एक मूर्ति सैकड़ों रूप में दिखती है। तो क्या सैकड़ों हो जाती है तो तो नहीं हो जाते हैं बोला कई व्यक्ति है ऐसे तो तो तो में है पहले हम इसको यथागत करते हैं ना सब की भाषा में वर्णन करते थे कैसे तो एक बार ईश्वर के मन में ये इच्छा हुई कि हम अपने आनंद को बढ़ाए तो अब ईश्वर ने कहा कि हम अपने आनंद को जरा फैलावें तो स्थान ही नहीं मिला क्योंकि तो जितना स्थान था वो तो ईश्वर के आनंद से पहले से ही भरा हुआ था So, तो ईश्वर ने सोचा कि अच्छा अपनी उम्र लम्बी करें और हमारा आनंद बढ़ जाएगा पचास वर्ष जो भोग भोगना है आज भी सौ वर्ष जिंदा हो तो बदल हो जाए ना वो तो ईश्वर तो तो ने सोचा अच्छा हम अपनी उम्र जरा जबा दें तो हमारा पुख बढ़ जाएगा तो काल के पेट में कहीं जगह नहीं मिली वो तो सारा चहरे से डरा हुआ था तो दोनों से था एक आम का आनंद है एक अंगूर का आनंद है एक अनार का आनंद है आओ हम इसी वस्तु के रूप में और बन जाए तो हमारा आनंद बढ़ जाएगा ऐसा ईश्वर ने विचार किया तो देखा तो सारी वस्तुए तो पहले से ही भरी हुई हैं थी अब ईश्वर के पास कोई युक्ति नहीं थी कि अपने आनंद को वो लंबा चौहरा करे या अपने आनंद को घनी भूत या, या अपने आनंद की उम्र बढ़ावे क्योंकि तो आसवान आनंद तो था ही नहीं उसको तो यह अच्छा आनंद के जो विषय हैं उनको बढ़ाएंगे कभी ये भी नहीं आया और कल ईश्वर को बड़ा दुख हुआ जब तक दुख नहीं होता तब तक आनंद नहीं आता हूं ईश्वर को बड़ा दुख हुआ अब इच्छा और इच्छा पूरी नहीं हो सकी तो ईश्वर को भी दुख होगा जो तो कृष्ण भगवान नाकम खाना चाहते हैं और नहीं मिलता है मैं का दूध पीना चाहता है नहीं मिलता है करो नहीं लगते हैं तो दुख हुआ और दुख हुआ तो क्या किया हार हार हम इतने ज्ञानवान होते ऐसे ज्ञान स्वरूप होते और हमको ये जितनी नहीं आती है तो हम अपना आनंद बढ़ा तो हमारे ज्ञान में भी कमी हो गई बोले अच्छा हो ज्ञान इस तो सब देश सब काल सब वस्तु पहले से ही ईश्वर के ज्ञान को भरे हुए थे तो ज्ञान के डरने की भी कोई जगह नहीं तो बोले कि बोले अच्छा ज्ञान भी नहीं बढ़ता, आनंद नहीं डरता तो हम फाला महिला तो ज्ञान और आनंद के सिवाए के ईश्वर और कुछ ही नहीं बढ़ाया था तो वही सत्य है ईश्वर ने ईश्वर को ये दुख किया कि न हम अपने को बढ़ा सकते न आनंद को बढ़ा सकते न अपने ज्ञान को बढ़ा सकते तो हमको बिल्कुल निष्क्रिय निर्विशेष निर्मृत्य काम से सब एक दुपति ईश्वर के एवं हूं पर उदय के कि हम तो जो को क्यों रहे हैं सब ज्ञान आनंद है ना ज्ञान सतानंद आनंद, आनंद ज्ञान हम तो जो कर रहे हैं लेकिन इसके अनुभव करने वाले जो करण हैं उनको गंप कर दिया जाए अगर रूपी अपने को अमोक नहीं कर सकती तो चीशे तो अमोक हो सकते हैं तो अनेक चीसों में जब अनेक है ना तो ये जो अंतककरण है ना हम तककरण तो अनेकता इस ईश्वर तो ने हम हैं करो बनाया बोले सब मजा गए कभी सीता बन के सीटी के साथ रह रहा है ना कहीं न सिंधिया बन के माबा सिंधिया के साथ पहक रहा है कहीं घोड़ा बन के दौड़ रहा है, कहीं गाय बन के दूध दे रहा है, ना अंतकरण देश के सर्व अंतकरण में सरब्रम परमात्मा का अनुभव वही दत्ताश्रय बनते व्यास बनते शिव बनते कृष्ण बनते बन राम बनते जनक बनते दत्तात्रेय बनते हैं और तो वही शंकराचार्य बनते भिन्न तो भिन्न प्रकार से अपने आप को ही प्रकाशित कर रहा है एक अम्री काम जहिभा व्यक्त करे थी जैसे ये असल हुई क्या असल हुई जिना भी सु कि वो अपने पेटो नहीं बना सकता था अपने स्वाद को भी नहीं बढ़ा सकता था तो स्वाद लेने के लिए इतनी जीव बना दी कि तो जितनी जीव चाहते उसको स्वाद आए जितना अंत करण उसके वो अपने को तो जन्म रूप में अनुभव करे उसको स्वाद आए एक व्यक्त करो देशाधि तो। उपाधि के द्वारा अंतकरण के द्वारा अपने आप को कहीं छोटे रूप में कहीं बड़े रूप में कहीं ज्ञानी रूप में कहीं अज्ञान रूप में कहीं सुखी रूप में कहीं दुखी रूप में अनुभव कर रहा है अनेक नाम वाला अनेक रूप वाला राजा रूप राम रूपा श्रोधा यो और चल वहां वो का उद्घाटन हुआ ना पुत्र का खुद उद्घाटन हुआ वहां मैंने एक बात समझिए आपके ध्यान में हो गए ये वेदांत का अर्थ ये नहीं है कि आप अमुक अमुक चीज खाएं सब वेदांति अमुक अमुक कपड़े पहनने पर वेदांति अमुक प्रकार से संदर्भ लगाने पर वेदांति जंगल में रहें सर वेदांति महल में रहें सब वेदांति वेदांत और रहनी के प्रति एक दृष्टिकोण देता है ये बात सुनाई ग्रहण का नाम ब्रह्म वेद है आश्रम धर्म का नाम ब्रह्मदेद नहीं है उपासना से सदाचार हुई दृष्टि का नाम ब्रह्मदेद नहीं है और योगाभ्यास से समाहित हुई दृष्टि का नाम ब्रह्मदेद है चाहे समाधि हो चाहे चतुर्थ्य चाहे जागृतकालीन विक्षेप हो चाहे स्वप्न हो चाहे कर्म कराया हो चाहे उपासना कर पड़ा है चाहे अगर वैफाइया हो और चाहे मृत कर रहा हो चाहे मौन हो चाहे कोई रहा हो संपूर्ण विश्व के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण ऐसा आध्यात्मिक दृष्टिकोण है जिसमें भोग करते हुए भी आसक्ति नहीं जिसमें कर्म करते हुए भी कर्तापना नहीं जिसमें दृश्य देखते हुए भी उसमें सत्य प्रति भ्रांति नहीं धर्म में धर्म में फलाकांक्षा नहीं श्रम में कर्तृत्व नहीं भोग दो में भूग अर्थ और वार्थना में और अर्थ में ममत लड़ाई और अर्थमूलक अहंकार है, और अर्थ का घेरा है ऐसा दृष्टिकोण विचार विधायक में ही प्राधानित प्रावधानिक मैं संपूर्ण प्रकृति है प्राधानिक चार्वजनित नहीं प्राधानिक विधान जीवन में एक ऐसा दृष्टिकोण देता है जिससे दुख निवारण की कला नहीं दुख में मजा लेने की कला आ जाती है बोला में मजा लेने की कला जो नाम से सिखाता है दुख नहीं और जो छिपा हुआ सुख है वो कुछ दृष्टिकोण से दिखता है ये ज्ञान रूप जो प्रतंत्र है ना जड़ रूप प्रतंध इसमें ज्ञान का दर्शन करते होता है चेतन कैसे दिखाई पड़ता है ये जो मरती हुई और पैदा होती हुई सृष्टि है इसमें अविनाशी और अमर कैसी दिखाई पड़ता है जीवन में एक दृष्टिकोण है न एक शुद्ध दृष्टिकोण एक अद्वितीय दृष्टिकोण एक कभी संदर्पित न होने वाला दृष्टिकोण एक ज्ञान मूलक दृष्टिकोण अज्ञान मूलक में ज्ञान मूलक में नहीं दुखमूलक नहीं जीवन में रख ये ऐसा दृष्टिकोण जो कहता है सपने मर तो जाते हैं और जीवन एक रास्ता रच रच रखता है ये देह का होना, होना रुन रस रुन रस रुन। तो नहीं होना एक महत्व नहीं रखता किसी का संजोदी कोई महत्व नहीं रखता समाधि और विश्व कोई महत्व नहीं रखता लोग करने कोई महत्व नहीं लगता जीवन के संबंध में एक ऐसा अखंड दृष्टिकोण एक ऐसा आनंदमय दृष्टिकोण अद्वितीय दृष्टिकोण रचात्मक दृष्टिकोण वेदांत के द्वारा आता है तो एक ही अनेक के रूप में दिखाई पड़ रहा है ये अद्भुत कलाव गुरुता नाम संयोग जगत नमस्तस्मी कदास्ध्याय सून में कर्मकला है न गीप है न रंग है न तूलिका है न सभी भाई की रचनिका है क्या कला है कि अपने आत्मानों ही ये अनंत तो एक ब्रह्मांड रूप चित्र तो दिखाई पड़ रहे हैं तो ये जो कला का दृष्टिकोण है ना आनंद कला का दृष्टिकोण एक अमृतम बहुत अक्षर हो गई आप जानते हैं जो चित्र लेने में निपुण होते हैं और ये जो सामने खंभा दिखता है ना इसका ऐसा चित्र ले, ले सकते हैं कि ये देखने में एक हादसा मालूम पड़े और ऐसा चित्र ले सकते हैं कि ये चार हजार ऊंचा मालूम पड़े मोटा मालूम पड़े कैसे ये कहीं खंभे को अनेक प्रकार का बनाने की जिस्टी क्या है सैमरे का कोण है का कोण ही तो है नीचे से तो लिया तो कैसा ऊपर से लिया तो कैसा पगल से तो कैसा मोटी लड़की को झुगली बनाकर दिखा दें होती को लंगी बनाकर दिखा दें ये चित्र है ना चालू को जेबी बनाकर दिखा दें ये चित्र कला है उसका तो क्या उसमें वस्तु बदल जाती है ये वस्तु जो कि तो रहती है वो उसको है ना, उसका आज जो फोकस करता है ना उसको ग्रहण करने के लिए का कर्मरे कादल करें ये जो वेदांत है ये दुनिया को देखने का जो हमारा दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण पर तेज करता ये कोई परलोक विद्या नहीं, नहीं है ये कोई परलोक विद्या नहीं है ये तो वेदांती लोग जो है इस बात को बहुत चिड़ते हैं अगर कोई तो ये बात कह कि अच्छा भाई जिंदगी भर में ब्रह्म मैं ब्रम सोहम करते रहो मरने के बाद तो मुक्ति हो जाएगी ऐसा अगर कोई तो कहे तो असली वेदांति चिड़ जाएगा सोहम सोहम का नाम वेदांत नहीं है उपासना का नाम वेदांत नहीं है मरने के बाद जो मिलेगा उसका नाम वेदांत नहीं है वेदांत बनते नहीं रहते है जैसे अरसूल्ला तो खाते हैं और उसका मजा आता है ये दृष्टि सुख है बोला वेदांत को अभी तक कोई वेदांती मानते ही नहीं है वेदांत मर्ष में इसका सार स्थान कर विदेश है ये बिल्कुल दुष्परत है नबरी के बाद मुक्त होने के लिए नहीं है पहाड़ में जाने के बाद भ्रम होने के लिए नहीं है समाधि लगाने के बाद भ्रम होने के लिए नहीं है ये नाचने रहने के बाद परमेश्वर से मिलने के लिए नहीं है ये दो तो हो एक ही साथ मददे है। अपने को तो नाना रूप में दिखा रखता है समातम दिनुपश्यंरा सुन शाश्वतम मे सरेशम हमारे पहले लोगों में हो बड़ी की है एक सर्जन से एक दिन कह रहे थे कि आज कभी आप लोग जो बात करते हैं ना उसको पहेलिखे लोग खत्म नहीं करते हैं। एक दिन देखा मैंने वो भूत प्रेत की पूजा करने जा रहे थे यही सज्जन है उन्हीं सज्जन को जो गुरु राम की बात पसंद नहीं करते हैं ईश्वर की बात भक्ति की बात पसंद नहीं करते हैं उनसे हमने भूत प्रेत की पूजा करके देता ये तो सब कुछ ही बात है तो दात ये है लोग में पुरोहितों से संगतों से अनुजान लोगों से जब सुनते हैं ना तो ज्यादातर बात जो लोग खाते की करते हैं स्वर्गदोशन की करते हैं नरक की करते हैं अगले जन्म की करते हैं, हैं। तो आजकल की जो नई पीढ़ी है उसको तो अभी तुरंत ही कुछ खाने पीने को तो चाहिए तो उसको तो चौचाती की चाट चाहिए है ना? नंदन दल की अपराइस उसको नहीं चाहिए है ना? उसको तो बर्फलोक में रहने वाली स्त्री चाहिए तो कहता तो हमको नंदन धन नहीं चाहिए दादा नहीं करेंगे जंगल है हमको स्वर्ग नहीं चाहिए तो वो सुनते सुनते लोगों का ऐसा संस्कार हो जाता है तो वो समझते हैं कि ये वेदांत भी मरने के बाद भी कोई चीज देने वाला है नहीं तो ये नहीं तुम्हारी जिंदगी लेके और मुर्गे से ऊपर चंदन अक्षर करवाने वाला हाँ। ये नहीं है ये कब्र की पूजा नहीं है बोला वो तो ये क्या है एक अत्यंत दृष्ट ज्ञान की अखंडता को अभी देख लो सत्ता की परिपूर्णता को अभी देख लो है न और जो प्रत्येक दुख के दृश्य में जो सुखता हुआ है उसको तो तो अभी देख लो कहां तो देखें तो समात्मस्थुश्य तो तो आत्मस्थ आत्मस्थम का अर्थ में अपनी सत्ता में ही देता हूं नवीर हृदयाकार से बुद्ध चैतन अभिज्ञाता देह में आत्मा आत्मारंटा में आत्मा में देह रहता है ये विवेकवाद में सतना बोला ये जो हमारे परलोक जाति पंथ हैं जो बोलते हैं कि मन में से शरीर निकलता है और ये लोक जाति भूत जाति भौतिकवादी जो सज्जन हैं वो कहते हैं देश में से मन निकलता है जैसे आप भविष्य के जो आचार्य हैं ना मार्क्सवादी हो उनसे आप पूछो तो वो कहेंगे देश में से मन निकलता है ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है ना क्योंकि तो तो हम तो मानते हैं कि मन है। एक का है। तो तो अन्न का अधिकार है अन्न का एक प्रकार का नशा है सरकार है न अन्न अन्न भी सोम है मना अन्नमयन भी सोमु मना वो कृषक कहता है वो मन कैसे बनता है अन्न से बनता है तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं ये कोई कहें कि ये मन अन्नमय है हमें तो बनता तो है ठीक है जैसे आप किसानी हुए थे हम जो खाते हैं वो तीन तरह का हो जाता है एक निष्ठा हो तो निकल जाता है एक रक्त सर्दी आदि बनता है और जो उसका सूक्ष्मांश होता है वो मन बन जाता है बिल्कुल सही बात है और तो जो जो है वो अनाज काल के प्रवाह रूप से नित्य अंत को स्वीकार करके और उसमें कभी कोई देह दनता है कभी कोई देव दमता है कभी कोई देव दंता है, दे है ऐसे मांगता है तो देह में मन है कि तो मन में वेह है तो चार बार अपने चार बार मार ये बोलते हैं कि दे, दे मन बनता है देह ही दे मन बनता है और देश की मौत के साथ मर जाता है जन विज्ञानवादी जो मानते हैं कि विज्ञान से दो बनता है मन मन से दो बनता है और जैन लोग मानते हैं कि देह और मन कलम दोनों एक ही है कलम मन से तो देह बनता है क्यों तो नहीं और देह तो मन बनता है क्यों तो नहीं ये ही डरता मन ही मन ही धरता डरता रहता है मन ही स्कूल शिक्षक बनता रहता है ये तो सीटी हाथी बनता रहता है उसको तो तो आत्मा ना बोलते हैं बोला बात हुई है मन की वेदांश जो नहीं कहता है कि देह में मन है कि मन में देह है ये तो दे दोनों प्रक्रिया का स्वीकार करता है ना ये जो त्रिसतावादी है आघातवादी वो बोलते हैं जो बाघ पदार्थ है सब वो मालूम करता है उसको तिरसत्तावादी बोलते हैं जो आधारित सत्ता है तब उसका प्रतिभाग होता है और जो दुष्टि सृष्टिवादी है वो कहते हैं पहले दृष्टि है नृष्टि है दुष्टि सृष्टि देना है, है ना समान ही है परंतु आत्मसत्ता जो वेदांत में जिसको मानते हैं तो न वहां चित्र में वेह है न देह में कृष्ण है ये कहो कि देह है फिर है। एक बाहन ओर से जो मारा शिक्षा नाली चलती है ना उसमें अनाहत चक्र है और बाहिनी ओर जो है वो है गए ना ये अनाहत चक्र जो लोग मानते हैं उन बंगली जिसको खाती चलती है नूलाधार को खाया स्वादिस्थान को खाया मणिपूरक को खाया अनाथ को खाया विशुद्ध को खाया आज्ञा चक्र को खाया सहस्त्रार में जाकर तो लीन होली तो ये जो कुंडली शक्ति जिसको खा जाती है उसका नाम हृदय नहीं है वो तो अनाहत चक्र है और हृदय जो है वो बिल्कुल विदाशील है तो दे के अनाहत कत्र को तो कुंडल में खा जाती है उसके बाद भी जो तो देता है बोलता है खेलता है ना ये उसके हृदय से होता है तो आपसे तो है कि आत्मस्थन जो है ना उसका अर्थ ये है कि जिसको तो आज सुनने अज्ञान बचाने अपना मैं मान रखा है ये जो शरीर है मैं मैं मैं जिसके लिए बोल रहे हो उसके भीतर ही उसको देखना है अपने शरीर में मांस में अपने शरीर में हृदय हृदय में आकाश आकाश में जो बुद्धि उस बुद्धि में जो चेतनता भासती है ये जिसका आकाश है ये बुद्धि में जो अभिव्यक्त हो रहा है उसको ये नहीं कि आत्मा का आधार सही है आकाश का आधार घड़ा नहीं है घड़े का आधार आकाश है तो ये देह रूप जो घड़ा है ये जैसे आकाश में है ना ऐसे हित महानोघ आत्मा रूप अन महानू अनंत महासमुद्र मयंत महांता विश्व इधंती घिंग खेलती प्रवंति स्वभासा मि एक अन महासमुद्रह्म आत्मा और ये जो पृथ्वी नहीं मनुष्य शरीर नजर से नजर मिला तो एक भक्ति की बात सुतो तुम किसी उष्ट देवता से प्रेम करते हो राम से कृष्ण से शिव से उसकी नजर से तुम्हारी नजर मिली तो नहीं नजर तो नजर मिली क्या मतलब ये नहीं ये सामने खड़ा हो तो हमको देख रहा है हम उसको देख रहे हैं आप चार हो गए ये नहीं आठ चार होने का नाम नजर मिलना नहीं है जिस दृष्टि से तुम्हारा उत्तर दुष्ट को देखता है उस दृष्टि से है ना उस दृष्टि से तुम देखते हो कि नहीं वो प्यार करता है उसको तो तुम प्यार करते हो तो वो जिसको अपने दिल में धारण करता है उसको तो तुम अपने दिल में धारण करते हो तो कि नहीं ये बात है उसकी नजर से तुम्हारी नजर मिली कि तो नहीं अगर नजर नहीं मिली तो प्रेम कर्म हो तो एक बार की बात है तो यह आंदोलन चला हुआ है और महाराज भगत लोग सब दूध कर तो आंदोलन हमारे आस पास के जो भगत थे वो सब आंदोलन में पूछ रहे और हम तो समझो भारी आदमी है ना किसी से लड़ाई हो तो मार भी न सकें और वो मारे तो भाग भी न सकें वो आंदोलन में कैसे चल रहे तो, तो हमसे तो किसी ने पूछा कि तुम आंदोलन में क्यों नहीं पूछ तो हमने उनसे कहा कि भाई हम देखते हैं ये लोग भगत तो हैं भक्त तो हैं बड़े बड़े भक्त हैं पर ये लोग ईश्वर का काम खाते रहते हैं कि हे ईश्वर तुम ये कर दो हे इस पर ये कर दो हे ईश्वर तुम ये कर दो ये ईश्वर का काम करते रहते हैं अपने मन का काम ईश्वर से करवाना चाहते हैं भक्त तो हैं हम इस इंतजार में हैं तो जब ईश्वर हमारे काम में कहेगा कि तुम ये काम करो तब करेंगे है ना हमको इसी इंतजार है ईश्वर हमारे काम में कहे कि तुम ये काम करो तब करेंगे हम ईश्वर को कहें तो कहेंगे तुम ये काम करोड़ बाबाजी महाराज से कभी कोई बात वो बोलते हैं ईश्वर तो तो तो को कहना हो तो मुझसे पूछा मुझसे पूछते कर हम ईश्वर को पूछ तो नहीं करते हैं चलाना हो तो है ना लेकिन हम उसके तो साथ पूछने नहीं जाएंगे तो अच्छे बहुत हम लेकिन हमको तो मूल प्रतंग तो यही सुनाना है है ना? तो शन क्या है कि आप ब्रह्म से मिल गए कि नहीं ब्रह्म की दृष्टि और की दृष्टि एक हो गई कि नहीं ब्रह्म की नजर से आपकी नजर मिल गई कि नहीं अधिष्ठान की दृष्टि में जैसा अभ्यस्थ है ना रजू सहित चेतन की दृष्टि में रज्जू और सर्प का जो स्वरूप है केवल सर्प ही नहीं हो रज्जू रज्जू के अधिष्ठानभूत चैतन्य में रज्जू के प्रकाश स्वयं प्रकाश अधिष्ठानभूत चैतन्य में रज्जु और सर्प का जो स्थान है तो वही तुम्हारी दृष्टि में विश्व का स्थान है नहीं है तो दुनिया तो तुम कैसे देश के मेरा जैसा ब्रह्म देखता है तो ब्रह्म कैसा देश है तो जैसा मैं देखता हूं बोला ब्रह्म की हमसे जुदा आप नहीं है ब्रह्म के पास हमसे जुदा नजर नहीं है और हमारी नजर ब्रह्म से जुदा नहीं है तो जैसे ब्रह्म दृष्टि से संपूर्ण प्रसंस है जैसा मेरी दृष्टि से संपूर्ण पसंत्र है इस कारण हरी आवाज़ जी को किसी ने कहा आपके पास प्रमुख आदमी रहता है वो ये काम कर रहा है उसको आप रोक दीजिए बोले तो अरे बाबा जैसे मैं देख रहा हूं वैसे मेरा मालिक भी तो देख रहा है ना वो तो आप आठ तेजी कर दे कम हो तो जाएगा है ना ये रोकने की जिम्मेवारी कार्यक्रे है उसी का रखने जब मालिक के सामने हो रहा है जब मालिक के सामने हो रहा है तो हम कानून अपने हाथ में काम कर लें क्या शांति है सुषाम सुखाम जो ऊपर शिकीरा कौन देखते हैं तो ना ये कच्चे लोगों का काम नहीं है वो कच्चे लोगों का काम है इसी तो से वीर बताया कमे भूमे उद्याय प्रज्ञान करूं तो ब्राह्मण दूरारायण को कृष्ण में आया और वीर पुरुष उसको ज्ञान करके अपनी प्रज्ञा को उसमें लगा दे। इसमें जवानी का जोश नहीं चलता हो है ना? इसमें धैर्य की आवश्यकता है रात्रि का अंधकार देख करके खुद खुदकुशी मत करो काल होने वाला है तो जो लोग उसके देखते हैं तो भरपूर है हमारे हृदय में धीरे दधती इसी धीराशन की धीरा बोलते हैं ना धक्ते इसी धीरा दधती दधते नहीं रहा था जो ठीक रखते हैं वो अपने मन को तन को ठीक रखते हैं वे लोग इसको देखते हैं और जो वासना के पीछे पीछे भटकते हैं वासना के गुलाम हैं वे इसको नहीं देख सकते हैं क्या आप अपने आप को ईश्वर की इच्छा पर अपने शरीर को नहीं छोड़ सकते तो भाई शरीर में मैं है मेरा है अपनी है, तो नहीं है कभी को नहीं छोड़ सकते ईश्वर को नहीं छोड़ सकते सत्यानारायण ईश्वर को तो अपनी दृष्टि में नहीं रख सकते जब तुम इतने छोटे नहीं हो तुम्हारे जीवन में शाश्वत सुख है सुख सुल में बिना किसी भेद के बिना किसी कर्म के बिना किसी वस्तु के बिना किसी इंद्रिय के बिना किसी अंतकरण के तुम सुख होते हो क्या आप तुम्हारे पास कोई भोग न हो कोई कर्म न हो कोई व्यक्ति न हो कोई इंद्रिय न हो है तो क्या तुम जागृत अवस्था में ही उस सुसि के सुख को नहीं ले सकते हमको एक महात्मा ने बताया <coughs> कि विपार जागृत में और ज्ञान करो सुशुक्ति का मिलाया जाएगा सुखी तो में कौन सा भोग करके तुम सुखी होते हो कौन सा कर्म करके सुखी होते हो किन वस्तुओं को संग्रह करके सुखी होते हो किन इंद्रियों का प्रयोग करके सुखी होते हो ए? और क्या भावना करके सुखी होते हो न वहां कोई भावना है न इंद्रिय है न वहां कोई भोग है न कर्म है न वस्तु है और से क्यों हो तो उस समय जैसे तुम अत्यंत शांति तो में सुख स्वरूप रहते हैं वैसे तुम जागृत के बिना किसी के सुख स्वरूप क्यों नहीं रह सकेश में डेटा रहता है तो क्या पत्नी रहती है क्या भोजन रहता है क्या बैंक बैलेंस रहता है क्या आप देख से खुश होते क्या काम तुमसे खुश होता है सभी तक से खुश होती है कौन सा स्वाद लेकर के सुसुक्ति में तुम सुख होते होते तो जो जागरती सुसूक्षित यश जागरण निकल दुर्घ आसनोज स जीवन भक्त सूचित है जीवन लोग कहते हैं जो जागता है लेकिन सुशुक्ति में व्यक्त सुचित्व में बैठकर जाग है और जागृत अवस्था के देह का अभिमान जिसको नहीं है जिसके बोध में जापना नहीं है उसका नाम है। लीवन भक्त राज अनुरूपम चरण नदी ये उन पर दो मदद सजीवन मुक्त उच्च रहे निर्मल आकाश कभी तूफान आया कभी गर्पा आई कभी गर्मी करी कभी करी निर्मल आकाश अपने हृदय में देख रहे अच्छा आप आगे प्रेम